फोन उठाते मिस्टर आशुतोष ने विक्रांत से पहले यहाँ का स्टेटस जानने की कोशिश की। कोशिश विक्रांत ने, ने आशुतोष को ये भी बताया कि उसने ड्रोन कैमरे का मेमोरी कार्ड भी ले लिया है जिससे उसके और स्वाति के बेकसूर होने का पूरा एविडेंस भी मौजूद है यह सब जानकर मिस्टर आशुतोष काफी हैरत में पड़ गए लेकिन ड्रोन का मेमोरी कार्ड मिलने वाली बात सुनने के बाद उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली मिस्टर आशुतोष ने विक्रांत को बताया कि उन्होंने इंडिया में फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करके विक्रांत के सेफ्टी का इंतजाम कर दिया है फॉरेन मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स की टीम तत्काल प्रभाव से इंडिया से रवाना होकर न्यूजीलैंड पहुंचने वाली है फॉरेन मिनिस्ट्री की ये टीम न्यूजीलैंड गवर्नमेंट और वहाँ के ऑफिसर से बात करके विक्रांत को सेफली वहाँ से निकालने की कोशिश करेगी इसके साथ ही मिस्टर आशुतोष ने विक्रांत की सेफ्टी के लिए एक प्राइवेट ग्रुप का भी इंतजाम कर दिया था ग्रुप विक्रांत को बताया के अभी की वो अभी उसके पास प्राइवेट सिक्योरिटी टीम का लोकेशन और कोड वर्ट दोनों भेज रहे हैं और विक्रांत को अब जल्द ऐसी जल्द प्राइवेट सिक्योरिटी टीम से कॉन्टेक्ट करना है इसके साथ ही अब विक्रांत को बिना उन सिक्योरिटी ग्रुप से पूछे कुछ भी नहीं करना है मिस्टर आशुतोष ने ये सारी बातें विक्रांत को बताने के बाद फोन रख दिया और फिर फोन रखने के से दो मिनट बाद ही विक्रांत के फोन में प्राइवेट सिक्योरिटी टीम का लोकेशन और मिस्टर आशुतोष का दिया हुआ कोड कोडबर्ड भी मैसेज में आ गया अब तक बारिश रुक चुकी थी लेकिन अभी भी जंगल का सन्नाटा स्वाति को डराने के लिए काफी था सर यहाँ से बाहर निकलो पहले बहुत डर लग रहा है स्वाति ने चिल्लाते हुए कहा लेकिन फिर भी मानो विक्रांत के कानों तक उसकी आवाज पहुंची नहीं रही थी स्वाति ने परेशान होते हुए सवाल किया सर अब आप क्या सोच रहे हैं हमारी सिक्योरिटी टीम यही आइलैंड पर ही है वो लोग वेस्ट साइड में हैं कहीं? जल्दी चलिए इससे पहले हमें पुलिस पकड़े हमें उनसे मिल लेना चाहिए ठीक है विक्रांत ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर वो यहां से चल पड़ा इस बीच उसने स्वाति से कहा स्वाति तुम्हें मेमोरी कार्ड के फुटेज की एक कॉपी बना लो क्या एक क्या तीन चार कॉपी बना लो आगे काम आ सकता है ओके स्वाति के के तो गलत दिशा में जा रहा है वो फिर से शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ बढ़े जा रहे थे जबकि विक्रांत को प्राइवेट सिक्योरिटी टीम से मिलने के लिए दूसरी डायरेक्शन में जाना था नहीं जैसे स्वाति को इस बात का एहसास हुआ की विक्रांत स्ट्रीट मार्केट की तरफ जा रहा है वो विक्रांत के ऊपर चिल्ला पड़े, ये क्या कर रहे हैं सर कहाँ जा रहे हैं आप आप वापस से उस हनी वाले शॉप पर जा रहे हैं क्या हम्म, वहीं जा रहा हूँ विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा वो लोग बहुत ट्रेंड हैं और प्रोफेशनल हैं। अगर उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा नहीं गया तो फिर वो वहां से फरार हो सकते हैं अरे आप पागल हो गए क्या स्वाति ने विक्रांत की तरफ देख चिल्लाते हुए कहा सर वो लोग बहुत डेंजरस है उनके पास गन ड्रोन बॉम्ब और ना जाने क्या क्या वेपन है अगर हम उनके पास गए तो पक्का है वो लोग हमें मार डालेंगे क्यों जाना है उनके पास क्या चल रहा है आपके दिमाग में अरे तुम परेशान मत हो मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ अपने साथ वहां पहुंचने के बाद तुम वहां से निकल जाना मैं अकेले जाऊंगा वहां विक्रांत ने जवाब दिया और फिर अगले ही पल उसने गाड़ी की स्पीड और ज्यादा तेज कर दी अब तो स्वाति का पारा और बढ़ चुका था उसने विक्रांत को गुस्से से भरी निगाहों से तरेरते हुए कहा विक्रांत सर मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन अब कह रही हूँ आप सिर्फ नैना मैडम से मिलने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप उनके प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि आप अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। सच में इतना प्यार करते हैं आप उससे। ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर उसने गाड़ी का एक्सीटर बढ़ाते हुए इसकी स्पीड बढ़ा दी कुछ ही देर में उसकी कार स्ट्रीट मार्केट में पहुंच चुकी थी नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगी स्वाति ने विक्रांत की बाहें पकड़ चिल्लाते हुए कहा रुकी रुकी तुरंत रुकीये आप पागल हो गए हैं क्या मैं आपको नहीं जाने दूंगी मैं आपको यूं मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी प्लीज सर प्लीज मेरी बात मान लीजिए प्लीज वहां मत जाइए स्वाति ने विक्रांत के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर लगभग रोते हुए कहा उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे अचानक से स्वाति का इस तरह का बिहेवियर देखकर विक्रांत को कुछ अजीब लगा स्वाति को रोता हुआ देखकर विक्रांत के पास कोई और चारा नहीं था सो उसने तुरंत ही गाड़ी में ब्रेक लगा दिया गाड़ी के चारों पही जाम हो गए हालांकि अब तक वो अपने डेस्टिनेशन पर भी पहुंच चुका था स्वाति तुम परेशान मत हो विक स्वाति के गालों पर हाथ रखकर उसे समझाते मैं कोई मरने नहीं जा रहा हूँ मुझे पता है कि कैसे मुझे खुद को सेफ रखना है सो so, प्लीज इतना नेगेटिव मत सोचा करो तुम कुछ नहीं होगा मुझे अभी विक्रांत ने अपनी बात खत्म ही की थी कि अचानक से स्वाति ने उसके होठों पर अपने होठ ला टिका दिए उसने अपने नरम होठों से विक्रांत के होठो की सख्ती को कम करने की कोशिश शुरू कर दी विक्रांत यह देखकर बिल्कुल अपनी नजर नीचे करते हुए कहा और फिर इतना कहते हुए एक बार फिर से उसने विक्रांत के होठो को चूसने की कोशिश शुरू कर दी मैं आपको नहीं जाने दूंगी नहीं जाने दूंगी विक्रांत को स्वाति के बदन की गर्मी का एहसास हो रहा था लेकिन फिर भी उसे यह सब बड़ा अजीब लग रहा था हालांकि विक्रांत को इस चीज का एहसास बहुत पहले ही हो गया था आज नहीं तो कल स्वाति दिल की बात कहेगी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे वक्त पर स्वाति अचानक से अपने प्यार का इजहार कर देगी स्वाति अब तक अपने सीट से उठकर लगभग विक्रांत के बाह में खुद को समेटने लगी थी लेकिन विक्रांत को यह सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था स्वाति स्वाति स्वाति एक मिनट एक रुको विक्रांत ने स्वाति को पीछे करके गाड़ी की सीट पर बैठाते हुए कहा और फिर काफी सीरियस होते हुए नैना के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं नैना से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा चाहे वो मेरे साथ हो या ना हो मैं उसके अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता नहीं सर प्लीज मत जाओ स्वाति ने रोते हुए कहा स्वाति देखो मैं वहां पर सिर्फ नैना के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं खुद के लिए और तुम्हारे लिए भी जा रहा हूँ देखो उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया हमें झूठे मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की मैं उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकता उन्हें मैं सबक सिखा के रहूंगा इतना कहकर विक्रांत ने अपनी गन बाहर निकाली और फिर गाड़ी से बाहर आ गया बाहर आकर उसने स्वाति से कहा गाड़ी लेकर आगे मीटिंग प्वाइंट पर मेरा इंतजार करो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा मैं परेशान मत होना इतना कहकर विक्रांत ने गन को अपने जींस में पीछे की तरफ खोसा और फिर तुरंत वहां से चल पड़ा स्वाति अब कार की ड्राइविंग सीट पर आ चुकी थी वो विक्रांत को जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया स्वाति की आंखें आंसू से भर उठी थी